ओम सहना वहन भुन सह करवा कर्वा तेजस्वी नवधीतमस्त मेषा वह शांति ही, शांति ही, शांति ही। हा जी किसी को पूछना है चले फिर आगे कहां पर तेरह सूत्र संख्या तेरह पे है और अंतिम पक्ति है द्राक्षा द्राक्षजूर मधुर रसो अपकर्षोत्कर्षअपेक्ष लक्ष्य थे द्राक्ष और खजूर इन दोनों में मधुर रस जो है वो अपकर्ष और उत्कर्ष की अपेक्षा से लक्षित होता है तो अपकर्ष द्राक्ष से जुड़ रहा है ना? ऐसा कोई नियम नहीं है, जी, है? है द्राक्ष द्राक्ष नहीं या, यानी वो तो आ, आ, क्या कहते हैं पंक्ति लिखने में वो इसमें सरलता इसलिए है इसमें ऐसा हर जगह इथाक्रम नहीं लगता है मतलब जब तो उसने ऐसा लिखाया उत्कर्ष और अपकर्ष की अपेक्षा से उत्कर्ष अपकर्ष की अपेक्षा से वो तो लिखवाए वही सही है ये कह रहे हैं अपकर्ष और उत्कर्ष नहीं पंक्ति में तो लिखा है पंक्ति में जो लिखावट है ना वो अलग अलग ढंग से लिखा जाता है अभी थोड़ा आप संस्कृत और ज्यादा व्याकरण में पढ़ लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि अक्षरों का जो विन्यास है ना आपस में जुड़ने का किस किस शब्द के साथ क्या जोड़ने से उसकी सुंदरता होती है उसको उस ढंग उस से जोड़ा जाता है तो अपकर्ष हाँ जी हाँ जी अपकर्ष का मतलब है कम जब अक्षरों को मिलाया जाता है ना तो वो ढंग से मिलाया जाता है कौन से शब्द को किस जगह रखने पर अच्छा, सबसे अच्छा उसका जुड़ाव होता है वैसा उन अक्षरों को रखा जाता है इसलिए द्राक्षा खजूर द्राक, द्राक्षा खजूर यो ऐसा लिखा है ठीक है तो आगे बढ़े हम परिमाण को लेकर के विचार चला है अणुपरिमाण और महत् परिमाण और हरसु दीर्घ तो अब परिमाण को लेकर के प्रश्न किया जा रहा है किम तत् परिमाणम नित्यम अथवा अनित्यम इति अत्र उच्यते ये जो परिमाण है वो परिमाण नित्य है अथवा अनित्य है इस संदर्भ में कहा जाता है प्रश्न स्पष्ट हो गए सूत्र बोलिएगा अनित्ये अनित्या। अनित्यम अनित्या। नित्ये नित्यम ये दो सूत्र हो गए हैं एक वाक्यता अस्ती इन दोनों सूत्रों में एक रूपता है एक तरण मुक्तम यह जो परिमाण के बारे में पिछले सूत्रों में कहा गया है तद अनित्यम च नित्यम चौती वो परिमाण अनित्य भी होता है और नित्य भी होता है अनित्यम खलु अनित्य द्रव्ये, अनित्य जो है अनित्य परिमाण अनित्य द्रव्य में होता है इसलिए कह रहे हैं, अनित्यम अनित्य द्रव्य वर्तमान अनित्य परिमाण अनित्य द्रव्य में रहता हुआ तनित्य द्रव्य से नाशात क्यों उसमें अनित्य है क्योंकि अनित्य द्रव्य के नाश नाश हो जाने से परिमाण भी नष्ट हो जाता है इस कारण से तो तस्य अनित्य द्रव्यस्य नाशात तद भी उस अनित्य द्रव्य के विनाश के कारण से वो परिमाण भी नष्ट हो जाता है तस्य आश्रय द्रव्य आश्रय तस्य आश्रयनाशा द्रव्य याव आश्रय द्रव्य भावित्वात जब तक आश्रय द्रव्य विद्यमान रहता है तब तक वो परिमाण रहेगा और उसके नष्ट हो जाने से वो भी नष्ट हो जाता है आश्रय नाशात आश्रय के नष्ट हो जाने से वो भी नष्ट हो जाता है अथ नित्यम परिमाणम नित्य द्रव्य वर्तते और जो नित्य परिमाण है वो नित्य द्रव्य में रहता है तद तो आश्रय द्रव्य से आश्रय द्रव्य के नित्य होने के कारण से तस् यावत आश्रय द्रव्य भावित्वात जब तक आश्रय द्रव्य रहेगा तब तक वो भी रहेगा और द्रव्य सदा रहेगा तो उसका परिमाण भी सदा बना रहेगा ये इसका अभिप्राय है सूत्रार्थ सरल है अनित्य द्रव्य में अनित्य परिमाण होता है नित्य द्रव्य में नित्य परिमाण होता है अनित्य द्रव्य में अनित्य परिमाण और नित्य द्रव्य में नित्य परिमाण होता है ठीक है नित्यम परिमाणम नित्यम द्रव्यम किम् इति आकांक्षायाम उच्यते नित्यम परिमाणम नित्यम द्रव्यम किम् वो नित्य परिमाण नित्य द्रव्य किस प्रकार के होते हैं ठीक है बहुत अच्छा प्रसंग है तो उसका समाधान दे रहे हैं नित्यम परिमंडलमितिमंडल नित्यम परिमंडलम यह सूत्र है जो नित्य पदार्थ होता है वो परिमंडल में होता है यानी गोलाकार में होता है ये इसका अभिप्राय जी परिमंडलम में होते यानी गोलाकार में होते परमाणु आप देखेंगे वो गोलाकार में ही होंगे देखेंगे मतलब यूं तो दृष्टिगोचर नहीं आते हैं तो समाधि व्यक्ति देख सकता होगा सब परिमंडलम में है सब गोलाकार में होते हैं ईश्वर भी है? हाँ उसमें क्या दिक्कत है गोल का मतलब आप एक देशी वस्तु में गोलाकार मत देखिएगा वो सर्वदेशी वस्तु में गोलाकार है कहिएगा। <laughs> तो ईश्वर के साथ तो ये संबंध दिए वो है। हाँ जी ऐसा तो है, तो है।, है पहले ये बताइए पहले यह बताइए परिमाण तो कुछ तो होगा ना उसका परिमाण वो महत परिमान है वो महत्व परिमान किस रूप में है परिमंडलम में ये बताया जा रहा है बस ये है गोलाकार में भी गोलाकार में भी उसकी कोई सीमा नहीं है बस इतना इतना ही है बहुत है वो महत्व परिमान है बस ये समझ लीजिए ईश्वर में हाँ जी घटा सकते हैं जब आकाश को घटा रहे हैं तो ईश्वर में घटाने में क्या दिक्कत है आगे नहीं, है। नहीं उसके आगे होता ही नहीं है तो आगे वो ईश्वर नहीं है कि क्या मतलब होता है बोल तो, तो, तो, तो, तो होगा भाई आप अब यही तो समझते है ना आप अः एक देशी वस्तु की गोलाई को देख करके कह रहे हो ना वो सर्वदेशी है लेकिन सर्वदेशी का कुछ परिमाण तो होगा ना उसका परिमाण वो किस प्रकार है तो परिमंडलम के रूप में बस ये कहना चाहते हैं जी किन्नी पतंजलि मतलब ये इनको कनाद को तो ईश्वर ने बताया मैं कैसा हूं हाँ। जब ईश्वर अपने सारे गुणों को बता सकता है तो अपने परिमाण को भी बताएगा खैर कोई बात नहीं हाँ जी गोल भी दो प्रकार तो सर्वथा गोल, गोल है तो जैसे गेंद होता है ना सर्वतः ऐसा है ये अभी लिखेंगे ना ये पढ़ो ना आप परिता सर्वतो मंडलम गोलम गोलाकारम गोलाकारम च गोलाकारोलाकार्यम परिता सर्वत मंडलम परिता मतलब सर्वतः सब ओर से वो गोलाकार है मंडलम अर्थात गोलम अर्थात गोलाकारम ये सब मंडलम कोला है मंडलम कहो गोलम कहो गोलाकारम कहो फिर इसी को कहा निशेष गोलाकारम यानी कहीं बचा नहीं है मतलब पूर्ण रूप से गोलाकार है इसका ये भी प्राय है निशेष का मतलब है पूर्ण रूप से गोलाकार है उसका पूर्ण रूप से उसका परिमाण है गोलाकार के रूप में ऐसा जो द्रव्य है चाहे वो अणु हो या महत्व हो वो सारे परिमंडल के रूप में है और तन नित्यम वो नित्य है परिमंडल शब्द न सर्वतो गोलाकार परिमाणम द्रव्यम च उभयम लक्ष्यते परिमंडल शब्द से गोलाकार शब्द से जो सब और से गोलाकार जो बोला जा रहा है ये परिमाण और द्रव्य इन दोनों को लक्षित करता है परिमंडलम शब्द स्पष्ट हो गया तेना अणुमह प्रधानम परिमाण द्वयमेव एवं ग्रीयते न दीर्घ अरस्वे कहते हैं तेना इस परिमंडलम शब्द के माध्यम से ये कहना चाहते अणु महदी प्रधानम परिमाण द्वयम एवं ग्रीयते यहां अणु और महत्व ये दोनों मुख्य रूप से यही दो परिमाणों को ग्रहण किया जाता है ना दीर्घ अरस्वे दीर्घ अरस्व को ग्रहण नहीं किया जाता है क्योंकि दीर्घ अरस्व जो है अनित्य पदार्थों में होता है नित्य पदार्थों में दीर्घ अरस्व नहीं होता है दीर्घ अरस्वे परिमाने निमित्त कारित द्रव्यांतरवर्ति भवत उसी को स्पष्ट किया है दीर्घ अरस्वे परिमाने ये जो रूपी जो दीर्घ दो परिमाण निमित्त, निमित्त से यानी कुछ अवयों के कारण से उसमें दीर्घत्व और, और हरसवत्व आता है द्रव्य पीड़न ही तयोर निमित्तम तयोर निमित्तम दीर्घ और अश्व का जो निमित्त है कारण है वो द्रव्य पीड़नम द्रव्य को संगठित करना इकट्ठा करना यानी अनेक अवयवों को पिंडित करना एक जगह करना ये हो रहा है यानी आप मान लीजिएगा आपको एक इंच बनाना है ठीक है ना एक इंच जितना बनाना है तो उसको जितने अवयवों को आप पिंडित करोगे वो एक इंच बनेगा अधिक अवयवों को करेंगे तो एक फीट बनेगा एक फुट बनेगा जो भी आप कहेंगे या एक मीटर बनेगा ठीक है ना तो ये द्रव्य पिंडन के आधार पर ये सब इंच और फीट और एक मीटर और एक गज या और भी लंबा जितना भी आप करेंगे वो सब बनते जाएंगे द्रव्य को पिंडित करने में यानी अनेक अवयवों को मिलाने पर जितना जितना आपको बनाना उतना उतना लंबा चौड़ा बना सकते हैं ये अनित्य द्रव्यो में होता है लंबाई और चौड़ाई यू के रस्व और दीर्घत्व ये सब अनित्य द्रव्यों में होता है नित्य द्रव्यों में नहीं होता है ये आपको पकड़ में आ रहा है यानी लंबा जो किया जा रहा है इसका मतलब है जैसे लंबाई में ले जाओगे तो अवयवों को आपको आगे आगे सरकाना होगा ऐसा नहीं होंगे अवय फिर क्योंकि अवयवों को आप पिंडित करके उसको लंबा बनाएंगे पकड़ में आ रहा है आपको अगर अवयवी नहीं है निरवयव है वो तो सर्वत्र है फिर उसमें लंबा छोड़ा ये नहीं होगा वो तो परिमंडल के रूप में होगा वो तो सर्वत्र है पूरी सृष्टि जो है पूरा ब्रह्मांड को देखेंगे आप सब परिमंडल के रूप में कोई ऐसी वस्तु आपको दुनिया में नहीं दिखाई देगी जो परिमंडलम के रूप में ना हो जी हाँ। ये तो हम छोटे छोटे बना दिए ना जो बड़े बड़े पदार्थों को आप देखेंगे सूर्य को देखो चंद्र को देखो नक्षत्रों को देखो धरती को देखो बड़े बड़े पदार्थों को देखिए आप परिमंडलम के रूप में है जी प्राकृतिक प्राकृतिक के कहे मत नहीं कहना क्योंकि वृक्ष भी प्राकृतिक है वो ऐसा नहीं है जो बड़े पदार्थ जैसे धरती है सूर्य है पर्वत कितना बड़ा है इसलिए तो मैं उसको छोड़ रहा हूं ना मतलब पूरे पृथ्वी में ही आएंगे ना पर्वत आदि सब कुछ पृथ्वी में आ गए उसको अलग से क्यों बड़े बड़े पदार्थ का मतलब है धरती है चंद्रमा है या और जो भी पदार्थ आप देखेंगे सब परिमंडलम के रूप में बड़े बड़े पदार्थ तो कह रहे हैं द्रव्य पीडनम ही तयोर निमित्तम द्रव्य पीड़न ही द्रव्यों को संगठित करना ही उनका वो निमित्त कारण है परंतु परिमंडलम परिता सर्वता स्वतंत्रम अप्रतिबद्धम अप्रतिहतम सर्वतो गोलाकार कहते हैं परंतु परिमंडलम ये जो परिमंडल है वो परितः अर्थात सर्वतः सब ओर से स्वतंत्रम वो स्वतंत्र है उसको पीड़ित नहीं किया यानी उनको सब ओर से इकट्ठा नहीं किया गया है स्वतंत्र वो स्वतंत्र रूप से है अप्रतिबद्धम वो प्रतिबद्ध नहीं है यानी ऐसा ही करके रखना इस तरह का प्रतिबद्ध नहीं है वो सब जगह विद्यमान है सर्वत्र व्याप्त है अप्रतिहतम प्रतिहत नहीं है रोका हुआ नहीं है सर्वतो गोलाकार वो सबोर से गोलाकार है पीड़नमंतरे वो बिना एकत्रित किए हुए नैसर्गिकमें वो नैसर्गिक है स्वाभाविक रूप से ही गोलाकार में है तच्च द्रव्यम खलु परमाणु आकाशच और वो जो परिमंडलम के रूप में है वो परमाणु भी है और आकाश भी है तौ तो नित्यौ तयच अणु महदी परिमाण नि तो कहते हैं तौ तो नित्यो वो दोनों नित्य है अणु और आकाश तयच्च अणु महत और उन दोनों का जो अणुपरिमाण और महत् परिमाण जो है वो भी नित्य है द्रव्य भी नित्य है और उसके परिमाण भी नित्य है तथे व्यक्त उक्तम चंद्रकांत भाष्य ऐसा ही ठीक ठीक ही कहा चंद्रकांत भाष्यकार ने तथा परिमंडलम अनुमह च यथा विषय वेदितव्यम चंद्रकांत भाष्यकार ने उचित कहा है तच्च एत परिमंडलम वह ये जो परिमंडल है वो अणु महत वो अणु और महत ये दोनों हैं यथा विषय वेदितव्यम यथा विषय का मतलब है अणु के साथ अणु और महत् के साथ महत् अनुद्रव्य और महत ये इन दोनों को अणु और महत्व के रूप में समझ लेना चाहिए ए, एक एक जगह इन्होंने अभी तक जितना पढ़ा है ना एक बार इन्होंने चंद्रकांत भाष्य को अच्छा माना है हाँ। हाँ। वो तो जिसका है वो तो कहेंगे अनुत्वे परमाणु निरतिशय गोला का अनुत्वे परमाणु निरतिशय गोलो गोलाकारो व महत्व आकाशो निरतिशयो गोलो गोलाकारो व अणुत्व में अणु परमाणु के विषय में कह रहे हैं अनुत्वे अनुत्व के विषय में परमाणु जो है वो निरतिशयो गोला वो निरतिशय गोल है यानी सर्वाधिक गोल है गोलाकार है वा और महत्व के विषय में जो आकाश है वो भी निरतिशय गोलाकार है यानी उसके आगे और कोई नहीं है वो अंतिम गोल है यानी अंतिम तत्व है अनु के रूप में भी और महत्व के रूप में इसलिए कह निरिशला हो, गोला, गोलाकार होगा वो निरतिशय गोलाकार है यानी उससे आगे और कोई गोलाकार नहीं है ऐसा भी आप कह सकते हैं ईश्वर तो आकाश के समान ही है ना उसमें कोई बात ही नहीं है ऐसा है आ, आकाश से यहाँ पर वो वो ये ले रहे हैं आकाश को नित्य माना जा रहा है ना यहाँ ये भेद नहीं किया जा रहा है वो यहाँ तो पंचम भूत वाला बताया नहीं गया ये शून्यत्व को लेकर के ध्यान में रखा जा रहा है इस रूप में ले रहा है मान ली अगर शून्य आकाश को अब लेंगे तो वो जितना बड़ा है उतना परमात्मा है अगर वो ग्रहण करो तो आपत्ति क्या है आपको तो आइये ये कौन सा वाला परिमाण का ग्रहण कौन सा वाला आकाश ग्रहण कर रहे हैं बताओ आप? जो तो इसकी चर्चा की है ये तो नहीं कौन है जो वाला है नहीं पंचमा भूत तो है वो पंचमा भूतों में कौन सा परमाणु वाला ये बिना परमाणु वाला परमाणु वाला तो निरवय वाला तो वसून ही है इनका भी अनवय है ना इनका तो अवयव वाला है अवय वाला कहते ही तो वो सारी बातें दूसरी हो जाएंगी इसलिए केवल आकाश की चर्चा है वो सवयव वाला तो कहा ही नहीं है वहां पर ठीक है ठीक है मान लेते हैं अगर मैं ये कहूंगा इसको छोड़कर के शून्य वाला आकाश लीजिएगा अब देखिएगा क्यों लेंगे मतलब नहीं ले सकते क्या जितना शून्य आकाश है उतना परमात्मा है इसमें आपको क्या आपत्ति आ रही है इसमें आपत्ति दिखाओ ना आकाश को भी तो तो यहां पर वो आकाश पर वो का करेंगे तो को कौन सा शून्य आकाश तो उसमें आपत्ति क्या आ रही है आपको यहाँ तो विषय ही नहीं है ना अब आकाश तो आकाश है अब शून्य कहो चाहे वो कोई भी कहो आकाश है बस एक ही है इनकी दृष्टि से तो फिर उसमें शून्यत्व और वो क्यों ला रहे हो जो आकाश तो आकाश है इसलिए आकाश जितना बड़ा उतना परमात्मा है उसमें कोई आपत्ति नहीं है मुझे आपत्ति है आकाश से बड़ा भी परमात्मा है जब आकाश से बड़ा परमात्मा कहेंगे तो आपका आकाश ये वाला आकाश नहीं है याद रखना इस, इस, इसी, इसी पर रहना आप आकाश है। क्योंकि जिस, जि, जिसको आप आकाश से बड़ा कह रहे हैं तो उसको आप कार्य वाला आकाश बोल रहे हैं आप जो पंचमा भूतों में सत्वरस्तम से बना हुआ आकाश को आप कह रहे हो ये याद रखना वैशेषिक में ऐसा नहीं है वैशेषिक तो महत्व परिणाम वाला कहा है तो महत् परिमाण है इसका मतलब है जैसे इस आकाश का महत परिमान है ऐसे परमात्मा का भी महत्व परिमाण तो है फिर फिर अंतर करते ही इधर उधर मत जाओ अंतर करते ही आप सांख्य में चले जाओगे याद रखना फिर यहाँ केवल आकाश है महत परिमान है अब इससे बड़ा कैसे कह सकते किस आधार पर आप इससे बड़ा कह रहे हो जैसे दी, कहते दी में, जैसे ये आ, बोलो ये करोड़ है, ये करोड़पति करोड़पति है है भी तो कोई लेकिन रिव्यू में तुलना तो नहीं ये आप तब कहोगे जब आपके सामने सांख्य वाला आकाश है तब आप तुलना करोगे जब यहाँ सांख्य वाला आकाश ही नहीं है तो एक ही आकाश है तो अब ये नहीं कह सकते हैं कि इस आकाश से भी बड़ा परमात्मा है ये नहीं कह सकते ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपको इसको आपको स्वीकार्य नहीं है बस वाले एक ही कह रहे हैं। नहीं जी इससे भी बड़ा इससे भी इससे बड़ा तब कह सकते हो ना जब आप ये इसको छोटा बता रहे हो किस आधार पर छोटा बता रहे हो दो चीजें महत्वपूर्ण थी उनमें पर। मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर वो अनित, अनित्य पदार्थों में हो सकता ये तो नित्य है आकाश ये नित्य है और महत परिमाण वाला है तो जब आकाश नित्य भी है महत परिमाण वाला है उस स्थिति में आप इसको इससे बड़ा कैसे कह सकते हो अगर ऐसे ही मानेंगे आपके हिसाब से तो फिर परिमाण वाला आत्मा भी है और अनुपरिमाण वाली ये भी है तो आप उन दोनों को ये जैसे ही मानेंगे आप का तो ठीक है उसमें क्या दिक्कत है मतलब उनके दोनों दो अंगे अंगे अंगे नहीं है नहीं है अनुपरिमान वो भी अनुपरिमान ये भी इसमें क्या दिक्कत है कोई अंतर नहीं है केवल अंतर है एक स्थान घेरने वाला है एक स्थान न घेरने वाला ये अंतर तो है पर णु परिमाण में कोई अंतर नहीं है क्योंकि प्र, सत्वर स्तम अणु होते हुए भी वो स्थान घेरते हैं और आत्मा जीवात्मा अनुपरिमान होता हुआ भी स्थान नहीं घेरता बस इतना अंतर है अंतर नहीं है यही तो आपको समझना है स्थान यह स्थान घेरता नहीं है यह स्थान नहीं घेरता बस यही अंतर है जब अणु भी कह रहे हो और अंतर भी कह रहे हो यह कैसे हो सकता है हाँ इसलिए इसलिए उसमें मत जाइए तो हम केवल परिमाण कह के रहे हैं परिमाणत्व की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है अंतर केवल ये है कि वो जड़ है ये चेतन है ये अंतर है पहले पहले इधर उधर मत जाइए पहले सुनिए बात को दोनों अणु हैं। अगर आप अणु कहेंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं दोनों अणु हैं। और अंतर अंतर की दृष्टि से देखेंगे तो एक जड़ा, एक चेतन ये अंतर है एक स्थान घेरता है एक स्थान नहीं घेरता ये अंतर है आजी? हाँ समान है नहीं है तो आप बताओ गई जगह घेरता ही नहीं है नहीं गेरता। गेरता? प्रकृति? प्रकृति तो घेरता है वो तो नहीं अनुपरिमान होने मात्र से जगह घेरता है कोई नियम थोड़ा है जगह घेरने का है उसका स्वभाव है तो जब वो प्रत्यक्ष जगह घेरता हुआ दिखता है दिखता और है? तो दिखता है तो? और क्या कार्य जगत से पता लगता है ना ये जगह घेरता है जगह घेरने का स्वभाव इसमें है तो इसके मूल कारण में भी जगह घेरने का स्वभाव है ये तो अनुमान से सिद्ध है तो दिखता है तो, तो, दिखता है तो दिख रहा है ना ये तो जगह गिरता हुआ दिख रहा है ना ये दिख रहा है मैं, इसका जब कार्य जगह गिरने का स्वभाव रखता है तो कारण में भी जगह गिरने का स्वभाव है कारण गुण पूर्वक ही कार्य गुण होता है इस सिद्धांत से बता रहा हूँ मैं ये तो प्रत्यक्ष है और आत्मा जगह नहीं गिरता है हाँ जी।, जी हाँ तो उसमें आपत्ति क्या है इसका मतलब कोई ऐसा स्थान नहीं है है पे आकाश नहीं नहीं कोई ऐसा जगह ही नहीं जैस आकाश ना हो तो आकाश को भी परमात्मा होना पड़ेगा नहीं आकाश वो तो शून्य है ना वो तो आ, कोई द्रव्य थोड़ा है, जे, जे है ये आकाश। मतलब जो जो जिसकी बात ये कह रहे हैं हाँ तो शून्य आकाश की चर्चा कर रहे हैं वो तो व्यापक है जि, जितना परमात्मा उतना पर, वो है क्योंकि परमात्मा भी तो कहीं रहेगा ना तो आकाश में तो रहेगा और कहा रहेगा आधार हम भी नहीं मानते आधार कोई कहीं रहेगा आश्रय चाहिए? नहीं आश्रय चाहिए ऐसा नहीं कह रहे हैं मतलब जहां जहाँ परमात्मा है वहां वहां अवकाश भी है हम ये कहना चाह रहे वो जगह घेरता है ऐसा थोड़ा हम कह रहे हैं हम लोग जगह घेरता है ऐसा थोड़ा कह रहे जगह नहीं घेरता है और आकाश भी सर्वव्यापक है सर्वत्र विद्यमान है ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ आकाश नहीं अवकाश ना हो हम ये कहना चाह रहे हैं फिर आकाश को परमात्मा बराबर आकाश इसमें आप, आपत्ति अगर वो कोई परमात्मा से बड़ा बता रहे हो परमात्मा से कोई अधिक विशेष काम करने वाला बता रहे हो तब आपको आपत्ति आएगा परमात्मा की है है है परिमाण में में में में शक्ति बल सामर्थ्य ये ठीक है उसमें कोई आपत्ति नहीं वो उसका ये अभिप्राय है कि ऐसा कोई द्रव्य हाँ ऐसा कोई द्रव्य द्रव्य की बात हो आकाश तो शून्य है, है नहीं बस कुछ ना होना ही आकाश है उसका नाम ही आकाश है आकाश का मतलब है कुछ नहीं जी, जी, है। मैं चल का पदार्थ नहीं कर रहा हूँ वही तो ले, ले, ले रहे हैं ना वही तो लेंगे हमें देखिए वो उस रूप में द्रव्य माने तो मेरे कोई आपत्ति नहीं अगर उस रूप में आप द्रव्य मानते तो हमें कोई आपत्ति नहीं है तो, तो तो द्रव्य वाला बराबर नहीं हो सकता परमेश्वर सकता है ना वो वहाँ वहाँ दूसरे दृष्टि से बोला है यहाँ दूसरे दृष्टि से बोल रहे हैं वहाँ वास्तव में यथार्थ तत्व को लेकर के बोला है यहाँ द्रव्य मानता हुआ भी ये वैसा द्रव्य थोड़ा ये जैसे आकाश को द्रव्य माना है वैसा द्रव्य थोड़ा ये तो व्यवहारिक द्रव्य है ये जो आकाश है ये जो काल है ये जो दिशा है ये तो व्यवहारिक द्रव्य है या ऐसा सत्तात्मक थोड़ा द्रव्य है इसलिए वहां जो स्वामी जी ने जो कहा वो सत्तात्मक द्रव्य को ध्यान में रख करके बोला है इसलिए वो बात और ये बात अलग अलग है पकड़ में आ रहा है आप लोगों को तो नहीं आएगा तो आपको आप समझने का आ, समझने का नहीं समझने की चेष्टा ही नहीं करते आप तो कैसे समझ में आएगा भाई जब जब द्रव्य को ध्यान में रख करके सत्तात्मक पदार्थ को ध्यान में रख करके जब बोला जाता है तब ये कहा जाता है कि ईश्वर के ना समान है ना बड़ा है ना छोटा है कोई पदार्थ मतलब ईश्वर किसी से छोटा है ऐसा ही नहीं है वो जो भी आप वचन वहां का बता रहे हो उसके समान कोई नहीं है ना उससे बड़ा कोई नहीं है वो तो सत्तात्मक द्रव्य को लेकर के बोल रहे हैं और यहां जो आकाश है तो व्यवहारिक आकाश व्यवहारिक द्रव्य है सत्तात्मक कोई द्रव्य पदार्थ थोड़ा है उस रूप में जब आप लेंगे तो आकाश तो सर्वव्यापक है क्योंकि वो तो अवकाश है वो सर्वत्र विद्यमान है जब अवकाश का मतलब ही कुछ है ही नहीं पदार्थ तो वो तो सब जगह है और ऐसा सब जगह है तो जितना आकाश है उतना परमात्मा है ऐसा कहने में कोई आपत्ति थोड़ा आ रहा है कोई उससे कोई व्यवहार थोड़ा लिया जा रहा है उससे कोई परमात्मा कोई छोटा बन गया तो बराबर खड़ा होने होने से से क्या क्या कोई कोई तो तो है है है ही नहीं ना उसके खड़े आपत्ति आपत्ति आ रही है। आपत्ति तो तब आएगी जब मेरे साथ साथ आदमी सन्यासी खड़ा हो जाए तब आपत्ति है मेरे को या उसको हा? जब वो कोई द्रव्य नहीं है, है जितना जगह पर मैं हूं उतने जगह पर अवकाश है उससे मेरे को क्या दिक्कत आ रही है कोई समझ में आना तो ये तुल्यता उस तुल्यता से क्या लाभ है कोई हानि थोड़ी हो रही है उस तुल्यता से तो नहीं। नहीं, किस लिए पूजना चाहते हो खा, खालिस्तान की जब उससे कोई लाभ मिलने वाला है क्या उसको पूजा करने से जब कुछ मिलने वाला नहीं तो उसको पूजा क्या करोगे आप इसलिए उस उस चिंता में क्यों पढ़ते हो आकाश तो आकाश है बस अवकाश है खाली जगह है वो व्यापक है महत परिमान वाला है जी मैंने जो हाँ बताओ याद आए तो बताओ ना प्रकृति से सूक्ष्म आत्मा है और आत्मा ऐसी वो किस दृष्टि से बोला है क्यूँकी सूक्ष्मता जो है वो तो स्थान की दृष्टि से भी होता है ज्ञान की दृष्टि से भी होता है तो वहाँ तो स्थान की दृष्टि से होता ही नहीं है ना अगर स्थान की दृष्टि से अगर सूक्ष्म को तो इसका मतलब वहाँ अवयव स्वीकार करना पड़ेगा आपको परमान की दृष्टि से की दृष्टि से वहाँ बोला ही नहीं है आत्मा परमात्मा मैं कैसे सूक्ष्म ज्ञान की दृष्टि से देखी जाती है आप वहाँ पढ़ो ना आप योग दर्शन पढ़ो पता लगेगा भाई वहां ये नहीं वहां ये नहीं कहा ज्ञान की दृष्टि से वहां कहा जैसी सूक्ष्मता इसमें है वैसी आत्मा की सूक्ष्मता नहीं है ये बोला जा रहा है और वो नहीं है वो क्या है वो तो नहीं बताया पर वैसी सूक्ष्मता नहीं है वैसी सूक्ष्मता नहीं है तो कोई दूसरी सूक्ष्मता आप बताओ क्या सी हम तो ज्ञान की दृष्टि से बता रहे हैं बाकी आपको बताना पड़ेगा वो कौन सी सूक्ष्मता है वहां तो वैसी सूक्ष्मता मान नहीं है जैसी सूक्ष्मता बता रहे हो तो लाना ले आओ जब लाएंगे तब तो मान लेंगे तो अलिंग पर्यवसान का सूक्ष्म अलिंग पर्यवसानम सूक्ष्मता तो केवल प्रकृति पर्यंत है उसने कहा क्यों इससे भी सूक्ष्म आत्मा है कहा? नहीं वैसी सूक्ष्मता ही नहीं है पैंतालीस सूत्र होगा समाधि का सूक्ष्म विषयत्व च अलिंग पर्यवसान सूक्ष्मता जो है ये सत्वर स्तंभ तक ही सूक्ष्मता है इसके आगे कोई सूक्ष्मता नहीं है उसने स्पष्ट किया तो प्रश्नकर्ता कहता नहीं है ना इसके आगे भी सूक्ष्मता है किसकी है आत्मा की है तब तो वो कहते हैं ऐसी सूक्ष्मता आत्मा की है। नहीं है जैसी प्रकृति की है ऐसी सूक्ष्मता नहीं है उसमें आत्मा में इससे मतलब क्या है मतलब जिस कारण से वह सूक्ष्म उसको माना जा रहा है वैसी सूक्ष्मता तो इसमें ही नहीं है फिर कैसी सूक्ष्मता है वो आपको बताना पड़ेगा हम तो बता रहे हैं ज्ञान की दृष्टि से सूक्ष्मता है हाँ तो देख लेना प्रसंगि तो से नहीं वो स्थान नहीं घेरता इसलिए सब जगह रहता है नहीं आत्मा तो भाई अंदर ये तो मोटा कथन है अंदर कत, अंदर का बोलने का अंदर बाहर के व्यवहार तो अवयव में होता है उससे कम वाला परमात्मा है तो भेद वो परिमान तो केवल कथन मात्र है वो सब जगह रहता है महत परिमाण वाला अनुपरिमाण वाला नहीं होता है ये याद रखना दो विरुद्ध धर्म एक एक वस्तु में नहीं रहते वो महत परिमान भी है और अनुपरिमाण। वहां अनुपरिमाण कहने का अनोरनियान महतो महान जो कहा जा रहा है ना वो दृष्टि अलग है वो स्थान की दृष्टि से नहीं कहा वो ज्ञान की दृष्टि से है वहां पर हाँ जी बिल्कुल तो महान बड़ा है भाई जहाँ अनोरनियान जो कहा है ना वो ज्ञान की दृष्टि से है वो तो परिमान की दृष्टि से है अच्छा इधर उधर मत जय शांति से सुनिएगा ना जब महत परिमान वाला हो तो अनुपरिमाण वाला कैसे हो सकते हैं वह तो कैसे कर सकते आप जो वस्तु महत परिमान वाला है वो वही वस्तु अनुपरिमाण वाला कैसे हो सकता है कैसे हो सकता है बताओ ना आकाश बड़ा है पर सूक्ष्म आप बात ही नहीं कर सकते हो आप बताइए हाँ जी, जी। आ, सोचना पड़े जब सोच कर करके तबाना है ना जब वो उसको महत परिमान आप बोल रहे हो तो महत परिमान के विरुद्ध उसके विरुद्ध ही अनुपरिमान कैसे हो सकता अगर महत है तो अनु नहीं है अनु है तो महत नहीं है इस बात को समझ लो आप अगर ईश्वर महत परिमान वाला है तो उसका परिमाण महत है तो उसका अनु नहीं हो सकता अगर अनु का मतलब आप ये कहना चाहते हैं सब जगह नहीं रहता है इसका उत्तर देना पड़ेगा आपको जब अनु परिमाण का मतलब है एक ही जगह रहता है बहुत सूक्ष्म जगह रहता है और जगह नहीं रह सकते क्योंकि महत नहीं है और महत है तो अनु नहीं है सुक्ष्म सुक्ष्म वह अनु इसलिए कहा सूक्ष्म से सूक्ष्म जगह भी वहां पर भी है इस रूप में आप अनु भले कह सकते हैं पर वो इसको वो अनु आनूप, अनु परिमान का मतलब उसका परिमान उतना ही नहीं है ने ने ने वो तो ठीक तो है उसमें मेरे क्या आपत्ति है वो इस, इस रूप में आप वो तो ज्ञान की दृष्टि से है ना वहां पर और कुछ नहीं है वो तो ज्ञान की दृष्टि है ना भाई सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ में भी विद्यमान रहता है तो ठीक है और क्या है? और किस बात है वो जब सब जगह रहता है तो वहां पर भी रहता है वहां उसको कहने की क्या जरूरत है फिर भी आपको जताना, जताना चाह रहे हैं ज्ञान करवाना चाह रहे हैं कितनी भी सूक्ष्म पदार्थ आप ले आओ वहां पर भी विद्यमान है उसका यह अभिप्राय है और कुछ नहीं है अब मेरा याद नहीं है कहीं कभी देख लेना ओ देख लेना कोई भी उपनिषद हो सकती है चलें हम आगे पाठ रह जा रहा है आपका हाँ कहां तक पहुंचे हाँ जी शंकर मिश्र सूत्रम न सम्यक व्याख्यात शंकर मिश्र ने इस सूत्र की व्याख्या ठीक से नहीं की है नित्य पदार्थ गोलाकार में होता है सूत्रार्थी बताया मैंने नित्य पदार्थ तो गोलाकार में होता है स्पष्ट हो गया अब एक प्रश्न किया जा रहा है आम्लकादिवत कथम न अपकर्ष अपेक्षम परमाणु सियाद अनुपरिमाणम अनित्यम णु परिमाण को भी वो अनित्य स्वीकार करवाना चाहता है पूर्व पक्षी और महत परिमान को भी अनित्य स्वीकार करवाना चाहता है प्रश्न समझ रहे हैं आप लोग जिस अणु परिमाण को नित्य बताया है जिस महत परिमान को नित्य बताया है उसको वो अनित्य सिद्ध करवाना चाहता है उसका उदाहरण देता है आमलक आदिवत आमले आदि से आप आंवला से बड़ा कोई भी बेल ले लीजिएगा और बेल से बड़ा कद्दू ले लीजिएगा ऐसे यानी आंवला जो है आ, बेल जो है आंवले की अपेक्षा महत् परिमाण वाला है और कद्दू की अपेक्षा अणुपरिमाण वाला है इसलिए आप केवल महत् परिमान कहने मात्र से कोई नित्य नहीं हो सकता वो अनित्य ही है ये सिद्ध करवाना चाहते हैं और अनुपरिमाण को सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों को सामने रखिएगा जैसे राई है तिल है और उससे भी छोटा सा एक धूल का कण है ठीक है तो अब राई को ध्यान में रखिएगा रा, राई भी अनुपरिमाण वाला कह सकते हैं आप मोटे तौर पर और नहीं जो दिखने वाले पदार्थों को देख लेंगे हाँ धूल है जैसे धूल का कण है ऐसे ही रेत का कण है मान लीजिएगा तो रेत का कण जो है वो राई की अपेक्षा राई की अपेक्षा तो सूक्ष्म है और धूल के कण की अपेक्षा स्थूल है यानी महात है ऐसा तो अणु में भी अपकर्ष की अपेक्षा से अणु परिमाण में भी अपकर्ष का अपेक्षा अनित्य हो जाएगा और महत्म में भी उत्कर्ष की अपेक्षा अनित्य हो जाएगा ये कहना चाहते हैं तो भाषा देखिएगा आमल आंवले आदि के समान अपकर्ष अपेक्षम परमाणु अपकर्ष की अपेक्षा से परमाणु में भी कथम ना सियात अनुपरिमाणम अनित्यम उस अनुपरिमाणु को अनित्य कोई न क्यों न माना जाए अपकर्ष की अपेक्षा से छोटे से छोटा को ध्यान में रख करके उसको अनित्य क्यों ना सिद्ध किया जाए फिर कहते हैं तथा उसी प्रकार कथम ना उत्कर्षापेक्षम आकाशे उत्कर्ष की अपेक्षा से आकाश में महत्वम ये जो महत्व परिमाण बताया है उसको अनित्यम उसको अनित्य क्यों ना माना जाए इति अत्र उच्चते इस संबंध में उत्तर दिया जाता है अब अणु परिमाण को भी आप अनित्य मानो तो ये अनित्य अगर इसको अनित्य आप कहेंगे तो कहीं तो नित्य होना चाहिए ना किसी नित्य की अपेक्षा से ही तो अनित्य होता है पकड़ में आ रहे हैं ना ऐसा कहकर के उत्तर देंगे यहां पर तो उसके लिए एक उदाहरण से उत्तर दिया जा रहा है बोलिए अविद्याचा विद्यालिंगम ठीक है अब अविद्या कहते ही विद्या चिन्हित होता है यानी विद्या सिद्ध होती है अविद्या से विद्या की सिद्धि होती है ठीक है तो यही कहना चाह रहे हैं यथाई लिंग्यते जायते यद अस्ति विद्या यथाई जैसे ही अविद्या कथनात। अविद्या ऐसा कहने मात्र से विद्या लिंग्यते विद्या जानी जाती है जायते यद विद्या ये जाना जाता है कि विद्या होती है नहीं विद्यामंतरे अविद्या भवती। विद्या के बिना अविद्या नहीं रह सकती है तथेव अपकर्षम अपेक्षा अपेक्षण अनित्यम अपकर्षम अपेक्षा अपकर्ष की अपेक्षा से अनुपरिमाणम अनुपरिमाण को अगर आप अनित्यम अनित्य कहना चाहते हैं तो वो अनित्य सत अनित्य होता हुआ स्वभिनम उससे भिन्न नित्यम अनुपरिमाण क्वचित वर्तमान सा तो कहते हैं स्वभिनम इस अनित्य अनुपरिमाण से अलग कोई नित्य परिमाणु भी कहीं पर विद्यमान है ऐसा सिद्ध होता है कहीं ना कहीं तो सिद्ध आपको करना पड़े इसको नहीं माने तो किसी और को मानो उसको नहीं मानो तो किसी और को मानो किसी ना किसी को तो आपको अंतिम अनुपरिमान स्वीकार करना पड़ेगा जो कि नित्य होगा परमाणु खलु अपकर्षो निरतिशय हम ये कहना चाहते हैं जिसको हम परमाणु कहते हैं वो परमाणु कैसा है उसका अपकर्ष निरतिशय है यानी इससे छोटा नहीं है अपकर्ष जो है उसमें इससे और छोटा कोई नहीं हो सकता उसी को हम नित्य अणुपरिमाण कहते हैं क्योंकि निरतिशय अपक उसमें तो परमाणु में निरतिश अपकर्ष है तस्मात त्रणुपरिमाणम स्थित इसलिए वो अणुपरिमाण नित्य के रूप में सिद्ध होता है तथे उसी प्रकार से उत्कर्ष अपेक्ष उत्कर्ष की अपेक्षा से महत परिमाणम अनित्यम सत उत्कर्ष की अपेक्षा से महत परिमाण को आपने अनित्य स्वीकार किया है तो वो अनित्य होता हुआ स्वभिन्नम अपने से भिन्न क्वचित और अन्यत्र कोई वर्तमानम नित्यम महत् परिमाणम सा उस अनित्य महत परिमाण से कहीं एक महत परिमाण अलग स्वतंत्र सत्तात्मक नित्य सिद्ध होता है आकाशे खल उत्कर्षो निरतिशय आकाश में उत्कर्ष की निरतिशयिता है यानी सर्वाधिक उत्कर्ष है उसमें सबसे अधिक उत्कर्ष है तस्मा तत्र परिमाण नित्यम अस्त इसलिए आकाश में जो महत् परिमाण है वो नित्य है एतदपि ती सूत्र शंकर मिश्रादि भी न सारल्य व्याख्यात इस सूत्र की व्याख्या भी शंकर मिश्रादी के द्वारा सरलता से नहीं किया गया है क्योंकि विद्या विद्या से उन्होंने सत्ता को ले लिया विध धातु से चार प्रकार के विध धातु हैं तो एक ज्ञानार्थक है एक सत्तात्मक है तो यहां सत्ता अर्थ को लेकर के उन लोगों ने अर्थ किया है वो उचित नहीं है ऐसा इनका कथन है जो का हुए। हाँ जी हाँ पढ़ाती हूं जरूर बिल्कुल बिल्कु, बोल सकते हैं नहीं नहीं, नहीं नहीं आज कोई शंकर बाश्य को मतलब शंकर मिश्र की बाश्य को जो कोई पढ़ाता होगा देखो वो ब्रह्म मुणि जी ऐसा लिखते हैं आ, ऐसा भाष्य में, में तो नहीं मिलेगा मैं तो समझ रहा हूँ लेकिन वो पढ़ाने वाले की बात कर रहे हैं पढ़ाते हुए तो कोई कह सकता नहीं जैसे हाँ आज हम पौराणिकों को नहीं कहते तो पौराणिक हमको कहते हैं एक दूसरे को आरोप करते हैं वो तो स्वाभाविक था इसमें कोई बात ही नहीं है हम पौराणिकों को कहते पौराणिक हमको कहते हैं जब हम ध्यान करना चाहते हैं या पाठ करना चाहते हैं तो बाहर के जो लोड स्पीकर चलते हैं ना तो हमको देखते देखो कैसे चला रहे हैं लोग बिना मतलब का क्या जरूरत है जब तो जब आप सुबह उठ करके चार बजे ओम प्रात अरग्निम प्रातर बोलते तो वो लोगों को लगता देखो हमको सुने नहीं देते हैं आपको तो दीखा दीखा है। है। माइक, माइक में नहीं बोल रहे क्या आजकल? कल एक व्यक्ति बोल रहा है। हाँ तो, तो माइक में तो एक व्यक्ति ही बोलेंगे ना एक एक नहीं बार तो है अच्छा ऊपर का माइक खराब हो गया होगा इसलिए पहले चलो अच्छा हुआ हाँ जो भी है बार तो बार तो नहीं मैं मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये लॉर्ड स्पीकर आदि जो है ना शासन की दृष्टि से गलत है हम लोग चला रहे हैं ये अलग बात है बाकी कायदे की दृष्टि से भुंदा भुंदा भुंदा। मैं ये नहीं कहता बंद करवा दो पहले ये बातें आ चुकी तो इसलिए लोग चला रहे तो हम कुछ नहीं बोल रहे अगर आ, केवल मतलब मेरा कोई कहने वाले नहीं होते तो मैं तो हटवा देता लेकिन कोई ना कोई कहेगा नहीं इसको चलाओ इसलिए हम नहीं बोल रहे उसके लिए मतलब सरकार के नियम की दृष्टि से नहीं चलाना चाहिए बस ये है हाँ जी सूत्रार्थ लिखिएगा अविद्या कहने से विद्या जिस प्रकार अविद्या कहने से विद्या जानी जाती है जिस प्रकार से अविद्या कहने से विद्या जानी जाती है उसी प्रकार उसी प्रकार अनित्य कहने से नित्य जाना जाता है स्पष्ट हो गए क्यों क्यों आश्चर्य? कोई कारण हाजी विद्या नाम भी विद्या नाम नाम विद्या विद्या हो सकता है उससे आप क्या कहना चाहते हैं तो किसी का विद्या नाम है तो ठीक है कि किसी का विद्या नाम नहीं है यह जाना जाएगा उसमें क्या दिक्कत है हाँ जी अगला आ, अगली भूमिका देखिएगा कथम आकाशे महत परिमाणम प्रश्न यह है आकाश में महत परिमान आप किस कारण से कह सकते हो किस कारण से आकाश में महत्व परिमान है? नहीं तत्र आकाशे अवय उत्कर्ष क्योंकि आकाश में अवयों का उत्कर्ष तो नहीं है यानी सर्वाधिक अवयव है इसलिए वो महत् परिमान है ऐसा तो है ही नहीं ठीक है क्यों निरतिशय निरतिशय तस्य निरवयत्वाद वो निरतिशय जो है उसका उत्कर्ष जो निरतिशय उत्कर्ष जो है यानी निरतिशय उत्कर्ष उसके साथ जुड़ेगा तत्र आकाशे निरतिशय उत्कर्ष तत्र आकाशे नहीं निर निरतिशय उत्कर्ष अस्ति ऐसा है उसमें सर्वाधिक उत्कर्ष तो है ही नहीं है क्योंकि उसमें अवयव नहीं होते क्यों निरवयत्वाद निरवय वाला होने से यानी जिसमें कोई अवयव नहीं है तो आप कैसे महत्व परिमान कह सकते हो उसको ये इसका प्रश्न है प्रश्न स्पष्ट हो गया अत्र उच्चते उसका समाधान दिया जा रहा है बोलिए विभवान, विभवान महान आकाश तथा च आत्मा तद अभाव अणुमन ये तीन सूत्र हैं। अन्यो सूत्र यो एक वाक्यता ये तीन सूत्रों के रूप में इन्होंने दिया है लेकिन कोई कोई इसको दो सूत्र के रूप में मानते इसलिए अनयो सूत्रयो ऐसा कहा है नहीं तो सूत्रानाम एक सूत्रान एक वाक्यता अस्ति ऐसा कह सकते थे पर इन्होंने संख्या का और खा कर दिया है हाँ जी यानी विभवान महान आकाश तथा च आत्मा तद अभाव ऐसा है एक वाक्यता अस्ती इन दो सूत्रों में एक रूपता है, है दो ही सूत्र है कोई कोई तीन सूत्र भी मानता है वो एक अलग बात है आकाशो महान आकाश जो है महत परिमाण वाला है महत परिमाणवान आकाश महत परिमाण वाला है क्यों विभवात विभू होने से व्यापक होने से महत परिमाण वाला है यानी सर्वत्र विद्यमान होने के कारण से महद परिमाण वाला अवयवों के कारण से नहीं सर्वद्रव्य संयोगित्व अस्थि ई आकाशस् आकाश की एक विशेषता है सर्वद्रव्य संयोगित्व उसमें सभी वस्तुओं के साथ संयुक्त होने का स्वभाव है यानी कोई ऐसा द्रव्य नहीं है जो आकाश के साथ संयुक्त ना हो सभी द्रव्य आकाश से युक्त है इसका ये अभिप्राय है तस्मात इसलिए आकाशे महत् परिमाणम तच्च नित्यम उत्तम आकाश में महत् परिमाण है और वो महत् परिमान नित्य है ये बात पहले सूत्र में कही दी तथाच आत्मा और वैसा ही आत्मा है आत्मा सामान्य पदम सूत्र में जो आत्मा शब्द है ये सामान्य पद है यानी सामान्य पद उसको कहते हैं ये आत्मा और परमात्मा के लिए दोनों के लिए ग्रहण होता है इसलिए यह सामान्य पद है विशेष पद होता तो जिसके लिए कहा जाता उसी के लिए होता यह कहना चाहते हैं। इसलिए परमात्मी जीवात्मी चयुज्य आत्मा शब्द परमात्मा और जीवात्मा दोनों के लिए प्रयोग में आता है तस्मादेव पृथक पठितो लक्षणा इसलिए तथाच आत्मा ऐसा अलग से पढ़ा इसको अगर ऐसा अलग से नहीं पड़ता तो फिर केवल परमात्मा ही ग्रीत होता है और सूत्र अलग बनता विशेष प्रयोजन के लिए विशेष लक्षण के लिए तस्मादेव पृथक पटिता इसलिए अलग पड़ा है क्यों पृथक लक्षण आया इसका अलग लक्षण करने के लिए अलग परिभाषित करने के लिए अलग से पड़ा है आकाश मनसोह मध्ये चक्षिप्तः इसलिए इसको आकाश और मन के बीच में रख दिया ऊपर आकाश है नीचे मन है दोनों के बीच में आत्मा को रख दिया है अभी बताएंगे किस लिए रखा है मतलब ऊपर वाले के साथ भी जुड़ता है और नीचे वाले के साथ भी जुड़ता है यानी आकाश के साथ जब जुड़ता है तो परमात्मा होगा जब मन के साथ जुड़ता है तो जीवात्मा होगा ऐसा हाँ तो ऐसा जुड़ सकता है उसमें कोई कौन वाले वाले? कौन नए वाले मतलब कौन सी आत्मा को कह रहे हैं आप जीव को तो आप विभू है? तो है नहीं यहां से निकल रहा है आप अपनी बात कह रही है क्या वहां से जो निकलता निकलेगा तो आप क्या आप क्या मानते हैं आप विभू मानते हैं क्या शाष्टर, शाष्टर नहीं शास्त्र आप, आप इधर देखिए नहीं, नहीं आप विद्वान नहीं है तो आपको ये बताना चाहिए ना सर्दी आपको लग रही है दूसरे को नहीं लग रही है आ? अगर आप विभू होते तो वहाँ पर भी आपको सर्दी लगनी चाहिए जब यहाँ लग रही है आपको व्यापक नहीं है शरीर में व्यापक वो तो शरीर में व्यापक वो भी वो शरीर में व्यापक है ऐसा तो लिखा नहीं है शरीर में केवल व्यापक तो है व्यापक व्यापक है में यानी यानी आप ये या कहना चाहते हैं कि शरीर में व्यापक है यानी वो आ, संकोच विकास वाला धर्म है तो फिर संकोच विकास वाला धर्म मानते ही अनित्य होगा आ, क्योंकि वो अनित्य होता है सावयव पदार्थ ही संकोच विकास वाला होता है निरवय कभी नहीं होता और वो योग दर्शन में निषेध कर दिया उसका योगदान फिर तो चींटी में जाएंगे तो चींटी जितना हो जाता है हाथी में जाए तो हाथी जितना हो जाता है वो तो फिर अनित्य सिद्ध हो जाएगा उसका सावय वाली वस्तु ही ऐसा हो सकती है इसलिए ये बात नहीं है और इतनी बढ़िया संगति लगा रहे हैं इस पर पर आप लोग ऐसा कह रहे हैं कि आ, और एक न्याय भी दिया इसमें इसको पूरा पड़ो तो समझ में आ जाएगा आपको हाँ जी तो तो इधर उधर मत जाइए अवयव है ना उसमें तो इसमें भी अवयव मानना पड़ेगा आपको मतलब इधर उधर मत जाओ आप केवल ये बात कहिए क्योंकि सवयव पदार्थ ही संकोच विकास धर्म वाला होता है और आपने माना है आत्मा को संकोच विकास वाला इसका मतलब सवयव हो गया क्योंकि निरवय पदार्थ संकोच विकास धर्म वाला नहीं होता है ये सिद्ध है इसलिए इधर उधर क्यों जाते हैं आप हाँ देखिएगा इसलिए कह रहे हैं आकाश मनस्य क्षिप्त इसलिए उसको आकाश और मन के बीच में रखा है अगर अगर ऐसा नहीं रखते होते, होते, आत्मा को केवल मानते तो सूत्र कैसे बनता तो कह रहे हैं विभवान महान विभवान महान विभवान महानतो आकाश आत्मनो ऐसा होता विभवान महानतो आकाश आत्मनो ऐसा सूत्र बनता तब तो केवल विभू अर्थ होता उसका इतनी सूत्रे नवित ऐसा सूत्र होना चाहिए था पर ऐसा सूत्र नहीं बनाया पृथक आत्मा शब्द को जोड़ा है तो इसका कोई विशेष प्रयोजन था तभी ऐसा बनाया तेन तेनातम इससे ये सिद्ध होता है तथा विभवाद विभुत्वाद आत्मा इति विश्वस्य आत्मा परमात्मा महान परमात्मो विभुत्व सर्वांतरियामित्व अनंतत्व च तो कहते हैं विभवात विभु होने से विभुतवाद आत्मा विभु होने से वो आत्मा कैसा आत्मा विश्वसीय आत्मा संपूर्ण विश्व का जो आत्मा यानी परमात्मा है वो महान है महत् परिमान वाला है परमात्म परमात्मा विभुत्व सर्वांतरियामित्व अनंतत्व च और परमात्मा का महत्व महत् परिमाणत्व विभुत्व और सर्वांतरियामित्व विद्यमान है तस्मात परमात्मा महान इसलिए परमात्मा महत्व परिमाण वाला है तत्राभी महत्वम नित्यम और उसकी महत्व रूपी परिमाण भी नित्य है फिर कहा तद अभाव तद अभावात आत्मा अनुपिष्यते तद अभाव के साथ साथ आत्मा को यहाँ पर अनुवृत्ति में लाया जा रहा है इस तेईसवें सूत्र में तदाभा अत्र यानी तदाभा वाले सूत्र में आत्मा को यहां अनुवृत्त में अनवृत्त अनुवर्तन किया जाता है आत्मा शरीरस्य आत्मा तो यहां पर अनुवृत्ति में इस आत्मा को लाएंगे तो फिर यहाँ पर अर्थ होगा आत्मा कैसा आत्मा शरीरस्य आत्मा जो शरीर में रहने वाला आत्मा है शारीर आत्मा शरीर में रहने वाला जो आत्मा है वो विभुत्व अभावत् तदाभा का मतलब है विभुत्व का अभाव होने से महान न महान वो महान नहीं है यानी महत परिमाण वाला नहीं है किंतु सातु एकदेशी वो एकदेशी है शरीरवर्ती है केवल शरीर में रहने वाला है नहीं ही शरीर आज वो शरीर से बाहर भी नहीं है और इस बात के लिए नीचे उद्धृत भी किया है प्रश्न जीव शरीर से भिन्न विभु या परिच्छि सत्या का दिया यहाँ पर तो उत्तर दिया परिच्छिन्न है सत्यात प्रकाश के सप्तम समोल्लास में यह बात आई है जीव शरीर से भिन्न विभु है या परिचिन्न तो कहते हैं परिचिन्न है परिचिन्न का मतलब एक देश है वैशेषिक कारा परमात्मानम मन्यते वैशेषिक दर्शनकार परमात्मा को स्वीकार करते हैं साधितम ही पूर्वम पहले सिद्ध ही किया है हमने भाष्य में जीवात्मान चि मान्यते और जीवात्मा को भी स्वीकार करते हैं परमात्मा किम तस्या मते इति परमात्मा का क्या लक्षण है के अनुसार इति प्रश्न ये प्रश्न आता है तथा परमात्मा पर जीवात्मच परमात्मा और जीवात्मा का क्या भेद है ये प्रश्न आता है अत प्रसंगे खलुतूत्र रचनयाधन कृतम आचार्य सूत्रकृता तो कह रहे हैं अत्र प्रसंग इस प्रसंग में खुत सूत्र रचनाया जो सूत्र की रचना की है इस सूत्र की रचना से ही सूत्रकृत आचार्य के द्वारा समाधान किया गया है कि जीवात्मा अनुस्वरूप वाला है और परमात्मा मास्वरूप वाला है इस सूत्र की शैली से स्पष्ट हो जाता है ये कहना चाहते यद परमात्मा विभुर जीवात्मा तू अविभु एक देशी शरीर वर्ती ऐसा तो देखिए ऊपर मन अणु मनो अणुकलु अस्ति मन जो है अणु परिमाण वाला है नतु तो परमाणुवत किंतु तद अभाव विभुत्व अभाव ये जो मन अणुपरिमाण वाला है ये परमाणु के समान नहीं है कैसा है विभुत्व के अभाव के कारण से अणुपरिमाण वाला है परमाणु के समान अनुस्वरूप नहीं है जिस प्रकार परमाणु का अनुस्वरूप है वैसा ये अनुस्वरूप नहीं है विभुत्तु के अभाव से अनुस्वरूप है है नित्य मन भी नित्य है ना ऐसा है ये जो कितने द्रव्य माने यहां पर वैशेषिक में नौ नौ द्रव्य में मन भी है ना तो मन जो है नित्य है ठीक है ये जैसे परमाणु जो है नित्य पदार्थ है परमाणु परमाणु अनुस्वरूप है सबसे सूक्ष्म है जिसको छोटा करते करते करते करते करते करते ले जाओ तो सबसे अंत में जो बचता है उसका नाम है परमाणु ठीक है ना तो मन इस प्रकार का नहीं है ना कि छोटा छोटा करते करते करते जो बच जाता हो ऐसा ऐसा मन नहीं है विभुत्तु का यानी विभु नहीं है इसलिए अनुस्वरूप है हाँ जी हाँ नहीं परिभाषा यही पर तो कहना चाह रहे हैं हम्म परिभाषा का मतलब वो विभु वो नहीं है तो अणु है बस ये इस रूप में वाले उस, उस जैसा नहीं है ये स्वतंत्र नित्य है नित्य पदार्थ बड़ा वड़ा नहीं कहना चाह रहे हैं भाई ये परमाणु जो है उसको परमाणु कब परमाणु कहा जाता है जो कार्य पदार्थ है ना कार्य पदार्थों को तोड़ते तोड़ते तोड़ते जो जो अंतिम बचता है उसको परमाणु कहते हैं इस तरह का मनु नहीं है क्योंकि मनु मन से कोई कार्य पदार्थ बनने वाले नहीं है ये कहना चाहते हैं प्रकृति नहीं, है। नहीं, है, नहीं है हाँ जी बीचता है अब बीच का कुछ भी मानिएगा मतलब विभुत्व वीबु, का ना होना ही इसका होता है ये कहना चाहिए ठीक है उच्चते ही समानतंत्र हाँ जी नित्य मानते हैं ना उसको और कहा भी है उच्चते ही समान न्याय दर्शन में स्पष्ट कहा ज्ञान अयोग पद्याद एकम मन ज्ञान एक साथ ना होने के कारण से ये मन एक है और ये तो हेतु अणु ऊपरोक्त हेतु के कारण से ये मन जो है अणुस्वरूप है ये नए दर्शन में आ गया ये तीन दो में है क्या तीन दो में होना चाहिए मुझे कुछ समझ परमाणु परमाणु पर मतलब जैसे पृथ्वी जल का हैं यहाँ पर मन भी भी भी उनसे मिलकर के तो तो बना हुआ नहीं है है हाँ है जी वो भी है और वो भी है। हाँ। करेंगे तो वो अलग अलग और करेंगे बता तो वही कहना चाह रहे हैं ना जैसे मैंने बोला है ना कार्य दव ये तोड़ते तोड़ते तोड़ते जो अंत में बसता है वो है परमाणु है इस तरह का मन नहीं है ये कहना चाह रहे हाँ जी इनकी दृष्टि से अलग प्रा प्राकृतिक नहीं है ना ये स्वतंत्र सत्ता जैसे आत्मा स्वतंत्र सत्ता वाला है ऐसे मन भी स्वतंत्र सत्ता वाला निरावयव है ऐसा कारण नहीं है इसके मतलब वो परमाणु जो है वो किसी का कारण बनता है परमाणु जो है किसी का कारण बनता है पर मन किसी का कारण नहीं बनता है इस रूप में ये अनुस्वरूप है इसलिए विभुत् का अभाव ही इसका अनुस्वरूप है ऐसा ये कहना चाह रहे अत्र था वादस्यायन भी ये कहते हैं अनुमन मन जो है अनुस्वरूप है ज्ञान अयोग पद एक साथ अनेक ज्ञान ना होने के कारण से मन अणुस्वरूप है यह हेतु क्या है अणु क्यों कहा है यहां पर एक साथ अनेक ज्ञान होना उसका हेतु है उसके अनु होने में यदि महत होता तो एक साथ अनेक ज्ञान होना चाहिए ये अनु किस कारण से हैं? एक साथ अनेक ज्ञान न होने के का कारण से अणु है ये कहा जा रहा है यहां पर बात पकड़ में आ रही है महत्व अगर अनु को महत परिमान वाला मानते महत्व महत्व मनसा मनु को महत्व परिमाण वाला माने तो सर्वेंद्रिय संयोगात युगपद विषय ग्रहणम से तो सभी इंद्रियों के साथ संयोग होने से सभी विषयों का ग्रहण एक साथ हो चाहिए था पर नहीं होगा क्योंकि वो अणुपरिमाण वाला है वाला कैसे एक साथ अनेक ज्ञान ना होने के कारण से एक देशीय ये यह इसका अभिप्राय जीवात्मा सर्व सर्वस्विन शरीरे सर्वेन्द्रियु निज चैतन्य शक्तिया तिषति जीवात्मा जो है सर्वस्विन शरीर संपूर्ण शरीर में सर्वेन्द्रियु सभी इंद्रियों में निज चैतन्य शक्तियां अपने निज चैतन्य शक्ति से विद्यमान रहता है थे थे। वो ऐसे वो पंक्ति वैसे उचित नहीं है यहाँ पर लिखने को मतलब नहीं है इसको काटना चाहे तो काट सकते हैं आप ये इसका अभिप्राय आप निकाल सकते हैं यानी पूरे शरीर में वो काम करता है इसलिए वो सभी शरीर के इंद्रियों के साथ जुड़ा रहता है ऐसा कहना चाहते होंगे वैसे कहने की जरूरत नहीं इस पंक्ति की, वैसे ये मुझे की क्या आत्मा भी हाँ। भी मन हाँ। तो आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो सारे जान एक साथ नहीं तो व्यवहार से पता लग रहा है ना है। ये तो प्रत्यात्म वेदन ही है जब आप किसी को देख रहे हैं तो केवल देखने का के काम कर रहे हैं सुन रहे हैं तो फिर केवल सुनने का के काम कर रहे हैं ये तो हम हमारे तो <laughs> मान केवल मान थोड़ा रहे जब आपकी आंखें खुली है आप मेरे को देख रहे हो ऐसा लग रहा है जब आपके सामने मैं आकर के खड़ा हो गया हूँ तो भी आप मेरे को जान नहीं रहे ऐसा क्यों तब तो ये कहते हैं जी मेरा मन तो कहीं और लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि आपका मन आंको के साथ जुड़ा हुआ नहीं है अगर वो व्यापक होता बड़ा होता तो सबके साथ जुड़ा हुआ होता इसका मतलब है वो एकदेशी इसलिए सबके साथ एक साथ जुड़ नहीं सकता तो मन एकदेशी सबके साथ जुड़ सकता तो साथ साथ कैसे जुड़ जाता है? वो भी नहीं जुड़ता है। कहाँ का हाँ जी ये पंक्ति जो पड़ी है हाँ जी हाँ जी नहीं इस इस पंक्ति को काट दीजिए फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी तो जुड़ जाएगी सबके साथ जुड़ जाए का मतलब है वहां पर जब नेत्र के साथ जुड़ता है तो रूप का ज्ञान कराता है बस केवल रूप का ही जान आता है वहाँ से अटक करके जब कर्णेन्द्र के साथ जुड़ता है तो केवल शब्द का जान कराता है यानी सबसे जुड़ता है इसका अभिप्राय नहीं है कि सबके साथ एक साथ जुड़ता है ये थोड़ा कहा वहाँ पर वहाँ पर भी पारिवारिक से जुड़ता है आत्मा आत्मा हाँ और क्या आत्मा भी बारी बारी हाँ, बारीद बारीद हाँ तो ऐसा ही है ऐसा नहीं तो एक बात वो मैं समझ रहा हूँ आप वो आत्मा सीधा सीधा तो किसी के साथ जुड़ता नहीं है वो मन के माध्यम से जुड़ता है केवल ये जब ये बोला था आत्मा जुड़ता है का मतलब है उसका ये अभिप्राय है वो अगर जुड़ता भी अगर मान लो तो भी वो बारी बारी से ही जुड़ता है ये मेरा कहने का अभिप्राय है सीधा तो आत्मा किसी के साथ तो जुड़ता नहीं ना किसी इंद्र के साथ में जुड़ता है क्या नहीं जुड़ेगा वो मन के माध्यम से जुड़ता है अपने आप में जीवात्मा इतना निठल्ला है वो कुछ नहीं करता दूसरों से कराता रहता है वो केवल द्रष्टा बन करके रहता है वो मन को प्रेरित करता है तो मन काम करता है अहंकार को प्रेरित करता है तो अहंकार काम करता है बुद्धि को प्रेरित करता है तो बुद्धि काम करती है ऐसा है हाजी क्या हाँ सबको वही करता है आत्मा ही करता और कौन करता है किसने कहा आत्मानंद स्वरूप है हमने तो नहीं कहा आत्मानंद स्वरूप है आत्मा तो आनंद रहित है वो तो ईश्वर के लिए कहा जाता है ईश्वर आनंद स्वरूप है पर जीवात्मा आनंद स्वरूप नहीं है अगर आनंद स्वरूप होता तो क्यों भटकते हम लोग आनंद के लिए ठीक है ना ऐसा नहीं है हाँ जी आज हाँ आपको समझ में आया आप सोचिएगा कि कहा लिखा है कि जीवात्मा सभी इंद्रियों के साथ एक साथ जुड़ता है आप देख लेना उस प्रसंग को ये प्रसंग तो आपके सामने ही है ना तीसरा अध्याय का दूसरे पाद का इतने से इतने सूत्र तक वो देख लेना आप वहां ये लिखा ही नहीं है कि सभी इंद्रियों के साथ एक साथ जुड़ता है पिछले तीन निते निते निते निते निते निते। हाँ जी हाँ जी कहां पर बताया ईश्वर जीव प्रकृति के बारे में तो यहां पर कोई बात ही आई नहीं है नित्य के, के संदर्भ में, तो नि, में भी यहां इस अब तक के पढ़ाई में ईश्वर जीव प्रकृति के रूप में कोई प्रसंग ही नहीं आया बताइएगा में और बताइएगा कहा लिखा है ऐसा सूत्रों में तो कहीं आया नहीं है चलिए बाद में आप ढूंढ करके बता दीजिएगा हाँ तो वहां पर ईश्वर जी प्रकृति के बारे में ऐसा भाष्यर ने भले बता दिया होगा चौथे अध्याय में छोटे अध्याय में वो तो नित्य की परिभाषा वो तो नित्य की परिभाषा होगी ऐसा कहीं आए नहीं ईश्वर जीव प्रकृति यहां पर ईश्वर जीव प्रकृति की कोई चर्चा नहीं ईश्वर जीव प्रकृति की या तो योग दर्शन में चर्चा है या सांख्य दर्शन में हाँ जी सूत्र को देख लीजिएगा तथा चार वात्स्यान अणु मन ज्ञान अयोग पद्या मनु मन जो है अनुस्वरूप है क्योंकि एक साथ अनेक ज्ञान ना होने के कारण से महत्वे मनसा मन को महत्व परिमाण वाला मानने पर तो सर्वेन्द्रिय संयोगात सभी इंद्रियों के साथ मन का संयोग होने से युगपद विषय ग्रहणम सत्त एक साथ अनेक विषयों का ज्ञान होना चाहिए था पर ऐसा नहीं होता है मनस्तु तो खलु एकस्मिन एवं इंद्रिय प्रवर्तित्व प्रवर्त भजते वो कहते हैं मनस्तु ये मन जो है निश्चित रूप से एकस्मिन एवं इंद्रिये एक ही इंद्री में यानी एक ही इंद्री के साथ प्रवर्त प्रवर्तित्व एक ही इंद्री को प्रवृत्त करने का कारण बनता है यानी मन केवल एक ही इंद्री को प्रवृत्त करने का कारण बनता है अनेक इंद्रियों के एक साथ प्रवृत्त नहीं करता है अथवा अथवा तद अभाव अनुमन विभुत्व अभाव अनुमनो अस्थ तथा ये दूसरे ढंग से व्याख्या कर रहे हैं पहले तो केवल आत्मा का ग्रहण किया है वहां पर केवल आत्मा शब्द का और यहाँ पर तथा च आत्मा अनुकृष्यते ये पूरे तथा च आत्मा को ग्रहण किया है तथा च आत्मा अनुकृष्यते मध्यपटी तो देहली दीपक न्यायता है। बहुत अच्छा न्याय दिया है देहली दीपक का न्याय आपने पढ़ा होगा ना देहली दीपक न्याय देहली का मतलब है जो दरवाजे के बीच में रहता है ना उसको देहली कहते हैं है? जो दरवाजा बनाते हैं ना अभी तो हा दहेली जो ये दरवाजा बनाया ना पहले जो गांव में जो मकान बनाते थे तो बीच में एक नीचे एक रॉड सा एक टुकड़ा लकड़ी का रखते हैं ठीक है ना तो उसको देहली कहते हैं हाँ पे कदम नहीं रखना जो बोलते हैं ना हाँ तो वो देहली उसको कहते हैं उस पर आपने दीपक रखा एक कमरा उधर है एक कमरा इधर है बीच में एक दरवाजा है बीच में देहली है ठीक है ना तो दीपक को उस दहली पर रख दो तो प्रकाश उधर भी देता है इधर भी देता है तो इस दहली दीपक न्याय से यहां पर ग्रहण करना इस आत्मा शब्द को विभवान महान आकाश के साथ भी जोड़ दो और तद अभावत अनु अणुमन इसके साथ भी जोड़ दो उसके साथ जोड़ करके परमात्मार्थ ले लो इसके साथ जोड़ करके जीवात्मार्थ लो तो दोनों व्यवस्थित हो जाएंगे ये कहना चाहते हैं सच आत्मा शारीर विभुत्व अभावत कलु अनुरस्ती सच आत्मा वो जो आत्मा है वो शरीर आत्मा शरीर में रहने वाला आत्मा विभुत्व अभाव ना होने के कारण से अनुरस्ति अनुस्वरूप है शरीरे तस्या भिन्न भिन्न यथा मनहा, शरीरे भिन्न यथा तथा च आत्मा भिन्न भिन्न भिन्नो अणु कहते हैं प्रत्येक शरीरे, शरीर प्रत्येक शरीर में उस आत्मा का मनोवत मन के समान भिन्न भिन्नवाद अलग अलग होने से जैसे अलग अलग शरीरों में अलग अलग मन है ऐसे आत्मा भी अलग अलग है यथा मन हा प्रत्येक शरीर है भिन्नम भिन्नम जिस प्रकार से मन प्रत्येक शरीर में अलग अलग है तथा उसी प्रकार आत्मा आत्मा भी भिन्नो भिन्नों आत्मा भी अलग अलग है और वो भी अणु अनुस्वरूप है स्पष्ट हो गया फिर कहते हैं आकाश समकक्षत यह आत्मा परमात्मा स विभू महान आकाश समकक्षत आत्मा आ, आकाश की समकक्ष इस अर्थ को ले यानी आकाश के साथ जोड़ करके यदि आत्मा को लिया जाएगा तब यह आत्मा परमात्मा वो परमात्मा माना जाएगा सविभू वो विभू है महत परिमाण वाला है तथा मनोयोगा और मन के साथ उसको जोड़ दिया जाए तो आत्मा यानी जीवात्मा होगा और जीवात्मा अभिभू है और अनुस्वरूप है स्पष्ट हो गया आकाशस्य महत्वम न कारण बहुतवाद आकाश का जो महत्व परिमाण है वो बहुत कारण होने के का कारण से वो महत्व परिमाण वाला नहीं है यानी कारण बहुत अधिक है इसलिए वो महत्व परिमाण वाला ऐसा नहीं है सवयव द्रव्यवत जैसे सावय द्रव्य होता है उसके समान नहीं है किंतु विभुत्वात वो विभु होने के कारण से महत्व परिमाण वाला है तथा मनसो अणुत्व न कारण बहुत कारण अभुत्वाद मन का जो अनुस्वरूप है यह कारण कम होने के कारण से अनुस्वरूप है ऐसा नहीं है क्योंकि इसके मन के कोई कारण ही नहीं है इसके कोई अवयव ही नहीं है इसलिए कारण बहुत कम है इसलिए यह अनुस्वरूप है ऐसा नहीं है परमाणुवत जैसे परमाणु है एवं एवं कलू परमात्मनो महत्व न कारण बहुतवात सावयव द्रव्यवत ऐसा ही परमात्मा का जो महत्व परिमाण है वो कारण के बहुत होने के कारण से वो महत परिमाण वाला नहीं है जिस प्रकार से सावय द्रव्यों को लेकर के बताया जाता है तथा न जीवात्मो जीवात्मनो अनुत्व कारण और जीवात्मा का जो अनुत्व है ये कारण अबत्व के कारण से नहीं है परमाणु के समान ऐसा विवेक कर लेना चाहिए शंकर मिश्रादी कृतम सूत्र व्याख्यानम न सूत्र शैलीम शेली, अनुसरती अनुसरत अस्ति शंकर मिश्र आदि के द्वारा जो व्याख्या की गई है सूत्र की वो सूत्र शैली के अनुसार नहीं है ऐसा कहना चाहते है हाजी हम्म नहीं, नहीं वो नित्य है अवय वाला हो तो अनित्य हो जाएगा ना वास्तविक वास्तविकता तो इसके अनुसार अनुसार तो नित्य है बस यही वास्तविकता है तो तत्वता हाँ तत्वता तो आप वैशे सांख्य की दृष्टि से तो अनित्य है अवय वाला, वाला भी है वहां तो अनित्य है उसमें तो कोई बात ही नहीं है हाँ जी सूत्रार्थ तो सरल है आकाश का महत्व परिमाण विभू होने के कारण से या ऐसा भी लिख सकते हैं विभू होने के कारण से आकाश का महत्व परिमाण होता है आकाश का महत परिमाण विभू होने के कारण से होता है आकाश का महत परिमाण विभू होने के कारण से होता है उसी प्रकार परमात्मा का भी विभू होने से महत्व परिमाण है जी अविभू होने से तेईसवें सूत्र का अर्थ अविभू होने से आत्मा यानी जीवात्मा अविभू होने से जीवात्मा और मन अनुस्वरूप अनु अनुपरिमान वाले अविभू होने से आत्मा और मन अणु परिमाणु वाले होते हैं ठीक है हाँ जी हां कर लीजिएगा अतः दिग विषय दिग दिग्विषय उच्चते दिशा के विषय में भी कहा जाता है दिग दिग कहते हैं विभुत्व सर्वा, पूर्व ख्याख्या दिवुर्भुत्व सर्वाभूतपूर्वपरादि समस्तपदार्थ परपरवत्मक महत्परणवत महत्मा परिमाणवती नित्याचा व्याख्या वेदितव्या दिख दिशा जो है स्वगुण अपने गुणों से कैसे उसके गुण विभुत्व प्रदर्शक विभुत्व को बताने वाले उसके अपने गुणों के कारण से और कैसे वो सर्व अनुभूत सबके द्वारा अनुभव करने योग्य पूर्व अपराधि भी पूर्व अपरादि गुणों से समस्त पदार्थस्तई सभी पदार्थों के साथ युक्त होने के कारण से परत्व अपरत्व व्यवहारात्मक जो परत्व अपरत्व व्यवहारों से युक्त है इसलिए महत् परिमाणवती वो दिशा महत् परिमाण वाली है और नित्य है ऐसा समझना चाहिए पकड़ में आ रहा है ना दिशा के जो गुण है ना वो सर्वत्र व्याप्त है कहीं कोई ऐसा स्थान नहीं जहां पर उसके गुण विद्यमान ना हो इससे ये पता लगता है कि दिशा भी व्यापक है महत परिमाण वाला है और नित्य है त्यायाम च महत् परिमाणी नित्यम जब दिशा स्वयं नित्य सिद्ध हो रही है तो उसका परिमाण भी नित्य सिद्ध होता ही है ये कहना चाहते हैं हाजी पूर्व अपराधी भी पूर्व है कि कहते ना ये पूर्व है ये पश्चिम है ये उत्तर है ये दक्षिण है ये आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओ इन सब का व्यवहार सब जगह होता है और फिर परत्व अपरत्व ये परे है ये उरे है ऐसा जो बोला जाता है ना ये भी सर्वत्र विद्यमान है ठीक है सूत्रार्थ दिशा के अपने दिशा के अपने विभुत्व गुणों से दिशा के अपने विभुत्व गुणों से महत परिमाण महत परिमाण वाला और नित्य समझना चाहिए दिशा की व्याख्या समझनी चाहिए नहीं गुणों से दिशा की व्याख्या समझ लेना चाहिए तो गुण कैसे हैं सर्व विभु है उसकी विभुत्व जब उसके गुण विभुत्व है तो वस्तु भी विभु है द्रव्य गुण उसका गुण है द्रव्याश्रय होता है नहीं द्रव्याश्रय ये भी द्रव्याश्रय है इसमें कोई आपत्ति नहीं है पर सर्वत्र दिखते ना उसके गुण क्या दिशा है जी? क्या दिशा है। नहीं नहीं दिशा के गुण दिशा तो द्रव्य है अपने आप में उसके ये जो गुण है ना परत्व अपरत्व ये ये परत्व अपरत्व सर्वत्र है ना तो गुण सर्वत्र विद्यमान है इससे क्या पता लगता है कि दिशा जो है ये महत परिमान वाला है और नित्य है ये कहना चाहते ठीक है हाँ जी अगला देखिएगा अच्छा काला अब काल के बारे में कहा जाता है कारणे काल पदार्थ काले पदार्थ उत्पध्यमा, होने वाले पदार्थों की जो उत्पत्ति है वो काले बहुत समय में काल में होती है उत्पन्न होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति काल में होती है यह कहना चाहते हैं तो जैसा लिखा है वैसे ही तो बता है कल हो गया भूतकाल को कह रहा है अद्य जाता हा वर्तमान को कह रहा है इदानीम जायते अभी अभी वो होता है अग्रे जनिष्य भविष्य में होगा तथा यथा यथा ऋतु उत्पद्यम उत्पत्ति कारण काल सार्वत्रिको महां नित्य त्र महत् परिमाण नित्यम तो कह रहे हैं तथा यथा ऋतु उत्पाद्यम यथा ऋतु अलग अलग ऋतुओं में उत्पद्यम उत्पन्न होने वाले जो पदार्थों की उत्पत्ति है हा? उस उत्पत्ति का कारण काल उन सबके उत्पत्ति का कारण काल है सार्वत्रिका और वो सार्वत्रिक है सभी स्थानों पर ऐसा ही होता है काल में ही होता है ऐसा तो नहीं है यहां पर तो काल में हो रहा है कश्मीर में काल में नहीं होता ऐसा नहीं है और वो महान वो महत परिमाण वाला है वो काल नित्यश्च और नित्य भी है तत्र महत परिमाणम अपनी हाँ नित्यम वो उसका महत परिमाण भी नित्य है जब पदार्थ नित्य है तो उसका परिमाण भी नित्य है ये कहना चाहते हैं सूत्रार्थ उत्पन्न होने वाले पदार्थ उत्पन्न होने वाले पदार्थ काल में ही होते हैं हा वो एक ही बात है काल में होते हैं काल सर्वत्र कारण के रूप में होने होने के कारण से काल सर्वत्र कारण के रूप में होने के कारण से काल सर्वत्र कारण के रूप में होने के कारण से काल नित्य और महत् परिमाण वाला है महत् परिमाण वाला और नित्य है, तो है। क्या मतलब ठीक है हाँ जी वो आपकी इच्छा आप योग पढ़ना चाहे तो योग पढ़ा दूंगा मेरे को क्या दिक्कत है लेकिन कुछ लोगों ने योग पढ़ रखा है इसलिए हम सांख्य पढ़ा पढ़ाना चाहेंगे वो जो न्याय वाले हैं ना उनको जब योग पढ़ाऊंगा तब आप पढ़ लेना जैसे उनका हमारा यहाँ सांख्य दर्शन प्रारंभ हो जाएगा सांख्य दर्शन के काल में ही उनका न्याय दर्शन पूरा हो जाएगा तब आप उन, उनके साथ योग पढ़ लीजिएगा कोई बात नहीं इधर सांख्य पढ़ लीजिए उधर योग पढ़ लीजिएगा न्याय पूरा होने तक भी नहीं नहीं तो आप योग को न्याय न्याय हो जाएगा ना तो सुबह न्याय न्याय की जगह पर योग पढ़ा दूंगा इधर वैशेषिक जगह सांख्य पढ़ा दूंगा ऐसा अजी नहीं ये वैशेषिक के बाद सांख्य शुरू हो जाएगा ना सांख्य के बीच में न्याय समाप्त हो जाएगा उधर जब उनका न्याय समाप्त हो जाएगा तो उधर योग पढ़ा दूंगा ऐसा ही कहना चाहता हूँ नहीं तब तो मैं रहूंगा ही नहीं ने ने आप तो इधर एक हो जाएगा उधर तो एक हो जाएगा ना, तो ना था था था था था था। और कैसे होता तो है? दो ये बात हो मतलब ऐसा नहीं कहा ऐसा कहा ही नहीं है आप उधर भी बैठ जाओ योग में इधर सांख्य में बैठ जाओ दो हो जाएंगे आपके ये मेरा अभिप्राय है तो फिर छुट्टी दे दो स्वामी जी फिर हाँ जी छुट्टी किस लिए फिर एक साल में एक ही पढ़ाना है तो फिर इतनी -बाग कर रहे हो। नहीं एक साल में एक ही क्यों पढ़ाना एक साल में एक ही पढ़ाऊंगा आप, आप, आप समझे नहीं है ना मैं इधर एक पढ़ाऊंगा उधर एक पढ़ाऊंगा उधर मतलब नहीं है क्यों इधर की बात मैं गारे? आप ये कहना चाहती इसके साथ साथ दूसरा भी पढ़ाऊ किस समय मैं बाद में तो के, के बाद में साथ वेदांत कैसे पढ़ाएंगे जब तक आप उपनिषद नहीं पढ़ेंगे तो थी थी थी थी वो तो जब तो तक रहूंगा तब तक ही पढ़ाऊंगा ना मैं जब जब आचार्य जी आएंगे हाँ तो दिसंबर में आएंगे तो ठीक है नहीं छह महीने सांख्य दर्शन पढ़ेंगे ना आप लोग फरवरी से हाँ जी हाँ पाँच छह महीने तो लगेंगे तो तो देखिए फरवरी से शुरू होगा ना तो फरवरी से छह महीने कितने हो जाएंगे फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अच्छा तो छह महीने बचेंगे मेरे को भी तो कुछ समय मिले है ठीक तो तो है देखते हैं उस समय देखते हैं पक्का नहीं, धन्यवाद देखते हैं काम। ऐसे करेंगे ना स्वामी जी जब उधर छोटा ही अच्छा ऐसा <laughs> अच्छा। <laughs> अच्छा। <laughs> अच्छा नहीं है योग जल्द ही नहीं होगा योग जल्दी नहीं नहीं होगा होगा वो वो व्यास है ना जल्दी की जल्दी की हो सकता है योग नहीं होगा तो, तो कितना लंबा बात है बता नहीं नहीं वो, वो तो छह महीने में लगभग पांच छह महीने उसके नहीं लगते हैं पांच छह महीने इसके लगते हैं उसमें तो कोई बात ही नहीं ठीक है देखते उस समय क्या स्थिति आती है ओंकार co per nascere